को लूटना चाहते हैं और उत्पल को की रक्षा करना चाहता है उल्टी बात हो रही है ऐसे चित्र तीरे श्रीहरी श्री, श्री महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि मैं दर्शन कर रहा था कि इस प्रकार विचित्र क्रीड़ा करते हुए श्री महाप्रभु लौट के श्री कृष्ण

उस समय जल में क्रिया करने के बाद में जल से बाहर निकले संगे लया सब कांता गण जितनी भी कांता कांतागण हैं उनको श्रीमत महाप्रभु ने अपने ये नहीं श्री कृष्णचंद्र ने अपने साथ में लिया हुआ है तो सब गोपियों को साथ में लेकर के महाप्रभु लौट रहे थे उस समय गंध तेल मर्दन आमल की उद्वर्तन जल केली करने के बाद में

सुगंधी जो तेल उस सुगंधी तेल को लगाया और सुगंधी तेल लगा करके आमल की उद्वर्तन केश जो है उन केशो में भी आंवले लगा करके और श्रीयंग में भी आंवले लगा करके गंध तेल और आमल की इनसे उद्वर्तन इनसे उवटना किया और उवटना करके पुनः स्नान किया और सेवा करे तीरे सखीगण

उस समय जितनी भी सखी गण है वे सेवा करते हुए विराजमान हो रही हैं तो श्रीमद महाप्रभु ने कांता गणों के सुंदर तेल लगाया आंवला इत्यादि से उद्वर्तन किया केशों में और फिर यमुना जी में स्नान किया उद्वर्सन के बाद में

और सखीगण उस समय सेवा कर रही हैं। पुनर पे कैल स्नान उद्वर्तन के बाद में के बाद में पुनः स्नान किया और शुष्क वस्त्र परिधान सूखे वस्त्र सखियों ने धारण कराए प्रियालाल को और रत्न मंदिर कैल आगमन रत्न मंदिर में श्री श्याम ने उस समय आगमन किया

के साथ में रत्न मंदिर में आगमन किया बंदाकृति वृंदाकृत संभार श्री रत्न मंदिर में वृंदाजी ने जितनी भी सामग्री है उस सारी सामग्री को रख दिया है संभाल करके सारी सामग्री वृंदा ने उपस्थित कर दी है वहां पर शयन की भोजन की ये जितनी भी खेलने की जो सामग्री है उन सबों

वहां पर इकट्ठा कर दिया है गंद पुष्प अलंकार माने गंध पुष्प अलंकार इन सब को और बंद वेश रचन और उसके बाद में बंद के पुष्प उनके द्वारा श्रीप्रिया लाल को सजाया शयन करने में जो सोने के रत्न के आभूषण है वे अंग में कहीं गड़ सकते हैं इसलिए

वहां पर उन वस्त्रों को हटा करके उन आभूषणों को कठोर रत्न के जो आभूषण हैं उनको हटा करके रचन। फूल उनके द्वारा रचना की और फूल फूल का जो श्रृंगार है पुष्प श्रृंगार उसको बनाया वृंदावन है तरुलता अद्भुत ताहार कथा बार मास फले फूल फल वृंदावन की

तरु ता इनका क्या वर्णन किया जाए इनकी कथाएं अद्भुत हैं। बारह मास फले फूल फल वृंदावन के सभी वृक्ष लताएं 12 महीने फलते हैं सब ऋतु में सब फल सारे फूल यहाँ पर फसल के हिसाब से फूल फल नहीं है बल्कि सभी ऋतु सदा विराजमान और सारे फल फूल वे भी विराजमान है

वृंदावन देवीगण कुंज दासी यथगण जन फल पाड़ आनिया शकल वृंदावन में जितनी भी वन देविया हैं, उन बन देवियों ने और कुंज में की दासी जितनी भी हैं, तो दासियों ने और बृंदा देवी जी की सहायता करने वाली जितनी भी देवी गण है उन देवी गणों ने

फल पाड़े आनिया सकल उस समय वृक्षों को से फल को तोड़ा और फल को नीचे गिरा करके फल को तोड़ करके आनिया सकल सारे फल बीन करके उस समय लाई है उत्तम संस्कार कर फलों को धो करके उनको सुंदर सुधार करके बड़ बड़ थाली भर बड़ी बड़ी थाली भर करके रत्न मंडल

ंडार ऊपर रत्न मंडल का जो चबूतरा है उस चबूतरे के ऊपर उनको स्थापित किया और भक्षणे क्रम करी धारी अच्छे सारी सारी और उनको थाल जो है उनको क्रम क्रम करके एक थाल फिर इसके बाद में दूसरा थाल फिर तीसरा थाल ये

थाल में उनको सुधार करके फलों को भक्षण का जैसा क्रम है उस क्रम के अनुसार धारी अच्छे सारी सारी उस समय पंक्ति के पंक्ति से सजा करके जो थालियां हैं उन थालियों को रखा जिस क्रम से ठाकुर औोगेंगे वो भी जैसी रुचि है सुंदर फल पास में थोड़े से वैसे फल हैं उनको थोड़ा दूर

अलग अलग स्वाद के अनुसार सभी मीठे हैं। आगे आसन बस बार तौर जहां बैठने का आसन है बैठने के लिए आसन जो है वो आसनों को भी बिछाया और फल इनके थालों को सुधार करके फलों को सुधार करके थाली में थालों में रखा है

श्री प्रभु सुविधा से क्रम कम करके कोई भी वस्तु को ले सके एक नारकेल नाना जाति एक आम्र नाना भाति, कला कोल विधि प्रकार नारियल उसकी अनेक जातिया हैं तो अनेक जातियों के नारियल उनको भी ला करके रखा ऐसे ये आम्र हैं, तो

म्र की कई जातियां एक साथ रखी नारियल की कई जातियां उनको सुधार करके उनमें मुख करके रखे हैं कला कोली विधि प्रकार केला कोली माने बेर ये अनेक प्रकार के इनको भी अलग अलग थालों में सजा करके एक साथ रखा कई जाति के जो बेर हैं

कई जाति के केले उनको एक प्रकार से सजा करके रखा पनस खजूर कमला माने पनस जो है वो पनस और खजूर माल्टा जो फल है उस माल्टा फल को कमला फल को नारंग जामन संतारा समतारा मैंने सं, संतरा

तो नारंग नारियल नारंग माने नारंगी जामुन संतरा द्राक्षा बादाम मे माने सारी मेवाएं जितनी भी प्रकार की हैं खरबूजा और खिरणी खिल्ली खिरणी और

ल के फल केशर पानी फल मणाल मैने सुंदर आम कमल की जो डंठल है वो डंठल बेल पीलू अनार तो पानी फल पानीफल मिल्व पीलु दमबादी दाड़ेम अम्ब आम

इन सबों को कौन देशे कारो छाती किस देश में किसी वस्तु की छाती किस देश की ख्षा, सब ख्याति अलग अलग जगह पंत वृंदावन में सब प्राप्ति वृंदावन में सारे फलों की प्राप्ति है जिन फलों की कहीं दूसरी जगह छाती है कि वहां मिलते हैं पंत वृंदावन में सारे फल एक साथ मिलते हैं सहसत्र जाति लेखा जाए कौत हजारों जातियां उनका क्या लेखा किया जाए

उन सबको लाकर के उस समय सखियों ने सजा करके श्री ठाकुर को भोग लगाने के लिए प्रियालाल को भोग लगाने के लिए रखा गंगाजल अमृत के लिए पीयूष ग्रंथि ग्रंथी कर्पूर केली सरपुरी अमृत पद्म चीनी सुंदर गंगाजल अमृत के लिए नाम करके जो कुल्हिया हैं वो कुलहिया

पीयूष ग्रंथी मान सुंदर जो मेवा भरी हुई और उर्दी की दाल की पिठी उनको उनकी पकोड़ी बना करके और चाशनी में तल करके जो पीयूष ग्रंथी है कपूर केली ये भी एक प्रकार का भोजन है सुंदर सरपुरी मालपुरा अमृत पद्मचीनी

सुधी हुई मिश्री खीर सा और जितने प्रकार के अन्य वृक्ष हैं उन वृक्षों के भी सुंदर फल ये सब मिठाइया मंजिनियों ने तैयार की हैं और मंजिलियों ने तैयार करके श्री प्रियालाल उनको समर्पित किया है तो भक्शेर पर पार्टी देख

तो राधा यहां कृष्ण लागे आने श्री राधे का उनकी सहचरियों ने सारी सामग्री तैयार की है और श्री कृष्ण के लिए वे लेकर के आई हैं, अपने साथ लेकर के आई और सब सखियों ने उस समय सुंदर भोजन सामग्री उसको ठाकुर जी के सामने परोस दिया है भक्शेर पार्टी देख

कृष्ण हैला महासुखी सुंदर भोजन की परपाटी देख करके भोजन सामग्री जो है उनकी परपाटी देख करके श्री कृष्ण हिला महासुखी कृष्ण अत्यंत अत्यंत सुखी हुए और बसे बन में भोजन और बन में बैठकर आपने बैठकर के वहां वन में भोजन की घर में तो भोजन नित्ती करते हैं परंतु तो बन में बैठकर के चांदनी रात में बन में बैठ करके

आपने भोजन लिया और संग लिया सखीगण राधा कैल भोजन फिर सखीगणों को साथ में लेकर के श्री राधिका ने भी भोजन किया और दो कॉल मंदिर शयन दोनों जने मिलकर के उस समय मंदिर में, में शयन करने के लिए पधारे इस प्रकार जो रात्रकालीन लीला है उस रात्रकालीन लीला का यहां वर्णन कर रहे हैं

के हो करे भीजन उनमें दासियों में कोई श्री प्रियालाल के पंखा कर रही है के वो पाद संवाहन कोई पैर दबा रही है के केहो कराए तांबूल भक्षण कोई प्रियालाल इन दोनों को तांबूल भक्षण करा रही है राधा कृष्ण निद्रा गेला और उस समय बात करते करते ही पाद संबाह करते करते ही श्री राधा कृष्ण इनको नींद आ गई

सखीगण शयन केला देख अमार सुखी होइल मन सखीगण भी शयन कर रही हैं और शयन करते हुए देख करके पहले राधा कृष्ण ने नीत नीद आई तब सखीगण अपने अपने कुंज में जाकर के सोई जो मंजरीगण है दासीगण वे श्री प्रियालाल के बाहर के जो भवन हैं शयन का जो भवन है उस शयन भवन के बाहर बरामदे में

जितनी भी सकीगरण हैं बेसैन कर रही हैं। देखिए सुखी मन, इनको देख करके तो आनंद से लीला का दर्शन कर रहा था परंतु तो इसी समय तुम लोगों ने हो हल्ला करके और मुझे उठाकर के

पकड़ करके यहाँ ले आए मैं वृंदावन में था और वृंदावन में उस लीला का दर्शन कर रहा था पर तुम यहां मुझे ले आए हो कहा यमुना वृंदावन कहा कृष्ण गोपीगण से ही सुख भंग कराएला मैं कैसा सुंदर यमुना वृंदावन में विचरण कर रहा था वहां कृष्ण थे गोपीगण थी परंतु कहा कृष्ण गोपीगण

यहां पर तुम ले आए कृष्ण कहां गए गोपीगण कहा गई तुमने मेरे सुख को भंग कर दिया ये तक कहते प्रभु केवल बाह्य हल ऐसा कहते हुए श्री प्रभु में पूर्णतः बाह्य दशा हो गई मां प्रभु अपने पूर्ण बाह्य दशा में अवस्थित हो तो गए अर्थात देश काल प्रस्तुत जो देश काल पात्र हैं

उनके अनुसार श्री महाप्रभु बात करने लगे उनका अनुसंधान हो गया और स्वरूप गोसाई के देख तहारे पूछिल स्वरूप गोसाई को देख करके पूछने लगे कि के यह केंद्र तुम्हारे सब आमा लय है कि तुम लोग सब यहां मुझे क्यों लेकर के आ गए मैं तो वृंदावन में था तुम लोग यहां पर क्यों लेकर के आ गए

साई उस समय कहने लगे सौरूप गोसाई ने बड़ी सुंदर बात कही कैसी मीठे ढंग से बात कर रहे हैं कि यमुनार भ्रमे समुद्र पौड़िला जी यमुना के भ्रम में आप समुद्र में कूद पड़े थे समुद्र तरंगे भासी एक दूर आईला और समुद्र की तरंगे जो है वो तरंगे बहा करके तुमको इतनी दूर ले आई यहां कोणार्क के पास में

समुद्र की तरंगे तुमको ले आई हैं। एक जालिया जाले कर तोमा उठाइला एक मछुआरे ने जाल फैलाया और उस जाल में तुमको पकड़ करके निकाल लिया उसने तो ये समझा कि मैंने मछली पाई है तोमार पर से प्रेम मत तो हिला परंतु तो तुम्हारा स्पर्श करते ही वो मछुआरा प्रेम में मतवाला हो गया है

सब रात्रि तुम्हारे सभी बेड़ाई अन्वेषिया हम सब लोग पूरी रात्रि परेशान रहे और सब बेड़ाई अन्वेषिया हम सब तुमको ढूंढ ढूंढ करके अन्वेषण कर रहे हैं पुकार पुकार करके पागल होकर के हम तुम्हारा अन्वेषण कर रहे हैं जालियार मुखे सुनी

आशिया किसी मछुआरे के द्वारा हमने यह सुना कि उसके जाल में कोई पुरुष का शरीर आ गया है इसलिए हम यहां तुमको लेकर के आए हैं तो जो जालिया है उस जालिया के लिए तुमको उछालो मत प्रेम वो जालिया

तुम्हारे स्पर्श को प्राप्त करके प्रेम में मतवाला हो गया था हम लोग तुमको ढूंढते रहे पुकार पुकार करके, के के मुख से, उस के मुख से, से उस जब सुना, तब हमने तुमको पाया है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि भले हरिया महाराज तुम्हें मूर्छा छोले वृंदावन ने देख क्रीड़ा तुम तो मूर्छा के छल से मूर्छित हो गए हो मूर्छा के छल से वृंदावन की क्रीड़ा

दर्शन कर रहे हो परंतु हम लोगों की दशा देखो तुम मूर्छा देख सब मन पाई पीड़ा तुम्हारी मूर्छा देख करके हम मन में पीड़ा पा रहे हैं तुम तो वृंदावन में आनंद कर रहे हो शिव वृंदावन की क्रीड़ा का दर्शन कर रहे हो और हम तुम्हारी मूर्छा देख करके सब मन में अत्यंत अत्यंत पीड़ा पा रहे हैं कृष्ण नाम लईते तोमार अर्ध ब

जब हमने तुम्हारे कान में पुकार पुकार करके कृष्ण नाम लिया तब तुमको अर्धबाह्य दशा हुई ताते प्रलाप कैल सुन ओ आप प्रलाप में अर्धबाह्य दशा में कुछ प्रलाप कर रहे थे उस प्रहलाप को हमने सुना तो आपने जो प्रहलाप किया उस प्रहलाप को भी हमने सुन लिया है कि आह तुम वृंदावन में कैसे क्रीड़ा कर रहे थे

प्रभु कहे स्वप्न देखे लाम वृंदावन है कि मैंने वृंदावन में मैंने स्वप्न देखा और स्वप्न देखा कि बृंदावन में मैं कृष्ण का दर्शन कर रहा हूं और रास करे गोपिक सन और श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण इसी तरह से क्रम से

गोपियों के साथ में रास करते हुए विराजमान हो रहे हैं महाप्रभु ने शुरू से लेकर के अंत तक पूरे अपने स्वप्न का क्रमशः वर्णन कर दिया सामान्यतः स्वप्न का एक मनोविज्ञान है कि हम स्वप्न के अंत को तो याद रखते हैं स्वप्न कैसे शुरू हुआ यह हमको याद नहीं रहता है स्वप्न कहां शुरू हुआ यह हमको याद नहीं रहता है स्वप्न कैसे शुरू हुआ

स्वप्न के अंत को तो याद करते हैं कि अंत में ऐसा हुआ परंतु उसका प्रणाम पता नहीं लगता है एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न कैसे घुस जाता है ये पता नहीं लगता है और कोई भी स्वप्न अधिक से अधिक तेरह मिनट से ज्यादा नहीं चलता है ये स्वप्न का एक मनोविज्ञान है परंतु यहां पूरी की पूरी लीला पूरी रात्रि तक एक ही लीला क्रम से शिवन महाप्रभु देख रहे हैं यह अद्भुतता विराजमान

तो महाप्रभु प्रभु कहे मैंने वृंदावन का दर्शन किया वृन्दावन का दर्शन करके श्री कृष्ण ने रास किया रास कहने के बाद में गोपी गो के साथ में फिर जल कीला जल क्रीड़ा की और जल क्रीड़ा करने के बाद में फिर वन्य भोजन महाप्रभु ने श्री कृष्ण ने किया बन में बैठकर के भोजन कर रहे हैं

देख आम प्रलाप कईल हेन लॉय मनी मैं जैसा देख रहा था शायद मुख से निकल गया होगा ऐसा मैं हेन लॉय मनी मैं ऐसा मन में कल्पना कर सकता हूं कि मैं जैसा दर्शन कर रहा था उसका ही मैं प्रलाप करता रहा तो तुमने मैंने क्या ऐसा प्रलाप भी किया क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो स्वप्न देखा उसका प्रलाप भी किया होगा

तबे रूप गोसाई तारे स्नान कर तब श्री रूप गोस्वामी ने उनको स्नान कराया और प्रभु लया घर आईला आनंदित होया प्रभु को लेकर के श्री स्वरूप गोसाई घर पर लाए और परम परम आनंदित हुए हैं एक कहिल प्रभु समुद्र पतन ये महाप्रभु की समुद्र पतन लीला उसका मैंने वर्णन किया यहा यही सुने पाए चैतन्य चरण

इस लीला को जो श्रवण करेंगे उनको चैतन्य चरण की ही प्राप्ति हो रही है होगी श्री रूप इनके चरणों की एक मात्रा आशा है श्री चैतन चरतामृत इसका श्री कृष्णदास कविराज ने ये वर्णन किया कस्तूरी मंजरी के रूप में श्री कृष्णदास का कविराज इसका वर्णन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी श्री

रत्न मंजरी और तुलसी तुल मंजरी उनके साथ में श्री कृष्णदास कविराज ये इस लीला का अपूर्व से गायन कर रहे हैं ये श्रीमंत महाप्रभु के समुद्रपतन नाम की जो लीला है उसका अनुरूपण किया निग गौर हरी बो अब उन्नीसवें परिच्छेद में, में श्रीमंत महाप्रभु की वंदना कर, कर रहे हैं मंगलाचरण कर रहे हैं

इस परिच्छेद में मां के प्रति महाप्रभु की भक्ति दिव्य उन्माद और दिव्य उन्माद में महाप्रभु जैसे गंभीर की दीवालों में अपने मुख को घिसे उस लीला का प्रेमोन्माद में महाप्रभु को रास्ता नहीं दिख रहा है और टकराते हैं दीवाल से और दीवाल से टकरा करके महाप्रभु कहीं ना घिस रहे हैं महाप्रभु के

चोट आ जाती है घिसने से नाखून घिसने पर नाखून वे घिस जाते हैं और नाखूनों से कहीं रक्त का प्रवाह होने लगता है तो ऐसी जो महाप्रभु की व्याकुलता की दशा है उसका वर्णन कर रहे हैं जहां पर महाप्रभु को देखना सुनना ये बंद हो जाता है तो महाप्रभु के प्रेमोन्माद का वर्णन कर रहे हैं एक इस परिच्छेद में

अंतिम परिच्छेद है फिर आगे तो माने श्री जो शिक्षाष्टक है उस शिक्षा का व्याख्यान आगे एक परिच्छेद में करेंगे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री नित्यानंद प्रभु की अपूर्व जय श्रीमंद महाप्रभु राधा कृष्ण मृतनु हैं श्री नित्यानंद प्रभु आप अनंग मंजिरी होकर के विराजमान

और सब को श्री कृष्ण लीला में प्रवेश कराने वाले श्रीमद् महाप्रभु हैं श्री नित्यान प्रभु हैं अनंग मंजरी की कृपा के बिना स्वरूप की प्राप्ति किसी को नहीं होती है उनकी कृपा से ही स्वरूप की प्राप्ति होती है श्री अनंग मंजरी राधारानी की छोटी बहन है परंतु तो नाम भले मंजरी है परंतु ये मंजिरी नहीं है ये है उप

आठ जो उपसखी हैं उन उपसखियों में श्री अनंग मंजरी जी एक मंजरी हैं और इन अनंग मंजरी जी की फिर आठ और आठ की आठ ऐसी जो सखी हैं वो इनकी भी सखीगण विद्यमान है और उनके रसिक जनों ने उनके नाम उनके स्वरूप उसका शास्त्र में कहीं वर्णन किया गया रसिक जनों ने उनका जो जैसा दर्शन किया उनका वर्णन किया गया अनंग मंजिली जी की पद्धति

अनंग मंजिली जी का आश्रय सभी जितनी भी अः रस संप्रदाय है मान की जितने भी रस संप्रदाय है उनमें अनंग मंजिली जी सबकी गुरु परंपरा में विराजमान है और उनकी कृपा से ही लीला में प्रवेश होता है पीत केतकी के समान उनकी अंगकांति है श्री कृष्ण लीला उनका प्रवेश कराने वाली और कृष्ण लीला का आस्वादन कराने वाली

श्री अनंग मंजरी होकर के विराजमान है तो श्री नित्यान प्रभु तो जय जय श्री चैतन्य जो स्वयं कृष्ण चेतना से युक्त है और दूसरों को भी चेतना प्रदान करें उनकी जय हो जय नित्यानंद श्री अनंग मंजरी स्वरूप श्री बलराम स्वरूप सेवा मूर्ति होकर के जो विराजमान उन श्री नित्यान प्रभु की जय हो

जय अद्वैत चंद्र श्री महाप्रभु से अद्वैत होकर के जो विराजमान हैं महाविष्णु अवतार होकर के जो विराजमान हैं और जितने भी गौरव भक्त बृंद हैं उन गौरव भक्त बंधों की हम वंदना कर रहे हैं श्री अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार होकर के विराजमान और श्री श्रीवास नारद होकर के विराजमान हैं श्री गदागर पंडित ये शक्ति होकर के श्री राधिका स्वरूपा होकर के

विराजमान है और गौर गदाधर लीला में श्री नवद्वीप की लीला में श्री गदाधर पंडित विराजमान महाप्रभु की लीला में श्री महाप्रभु जब आए जगन्नाथपुरी उस समय श्री गदाधर पंडित भी उनके साथ में आ गए और फिर महाप्रभु को छोड़ा नहीं महाप्रभु के साथ ही सर्वदा सर्वदा विराजमान हो तो गौर भक्त बृंद इनकी भी जय हो

मत महाप्रभु कृष्ण वेशे, उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिवसे इस रात्रीमन महाप्रभु इनमें प्रेम का आवेश एकदम बढ़ गया और प्रेम के आवेश में बढ़कर के उन्माद प्रलाप श्रीमन महाप्रभु करने लगे उन्मत्त तो होकर के प्रलाप श्री महाप्रभु करने लगे प्रलाप का तात्पर्य है जहां देश काल पात्र इनका अनुसंधान नहीं है और अपने

मन के अनुसार ही मन की जो दशा है उसके अनुसार ही श्रीमान महाप्रभु प्रलाप कर रहे हैं बिना इस बात की परवाह किए हुए कि मैं कहा हूं किसके साथ मैं बात कर रहा हूं इसकी परवाह नहीं है और श्री महाप्रभु उन्मत्त होकर के प्रलाप कर रहे हैं प्रभुर अत्यंत प्रिय पंडित जगदानंद यहाँ चरित्र प्रभु पायेन आनंद

श्री प्रभु के अत्यंत प्रिय हैं पंडित जगदानंद बहुत अच्छे न्यायिक पंडित हैं बहुत ऊंचे पंडित हैं व्याकरण न्याय सबके बहुत जगदानंद जी बड़े प्रसिद्ध पंडित हैं परंतु तो श्री महाप्रभु के अत्यंत अत्यंत प्यारे हैं महाप्रभु पांडित्य से नहीं रिश्ते हैं महाप्रभु रिश्ते हैं भाव तो इनमें पूरा भाव विराजमान है श्री जगदानंद पंडित को कहा गया है कि वे

श्री सत्यभामा जी के अवतार हैं और सत्यभामा जैसा मान का स्वरूप श्री जगदानंद में विराजमान है कभी कभी महाप्रभु से भी झगड़ जाते हैं महाप्रभु से भी मान करके बैठते हैं कौन सा तेल कैसा तेल कोई तेल बेल नहीं है तेल गया और हाथ में लेकर के आए नवद्वीप से धरती में नहीं रखा और उस तेल की हांडी को आंगन में फोड़ दे क्योंकि महाप्रभु ने उसको स्वीकार नहीं किया

और रूठ करके अपनी गुफा में जाकर के अपनी कुटिया में जाकर के बैठ जाए महाप्रभु इनको मनाने के लिए आए जैसे तैसे मनाए और फिर ये कह रहे नहीं नहीं अब आप जाओ बोले नहीं नहीं स्नान करो मैं सामने भोजन करा करके जाऊंगा जैसे तैसे बिता बिता कि नहीं वो आप भोजन कर लूंगा कोई बात नहीं फिर भी महाप्रभु ने तीन बार पूछा कि भोजन किए कि नहीं उनकी भिक्षा हुई कि नहीं इतना स्नेह

तो श्री जगदानंद पंडित यहा चरित्र प्रभु पाए आनंद श्री गदाघर पंडित उनमें रुक्मणी जी का भाव है सला अनुकूल होकर के मीठा बोलना कभी भी मान नहीं करना और जगदानंद पंडित मान धारण करके बैठे तो गदा पंडित ये रुक्मणी जी के स्वरूप और श्री जगदानंद पंडित ये सत्यभामा के स्वरूप मान भी धारण करके विराजमान हो जाए

श्री जगदानंद के चरित्र को सुनकर के पाए आनंद श्रीमंद महाप्रभु बहुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं एकदम आनंद प्राप्त कर रहे हैं और जगदानंद के रूठ जाने पर जितने भी भक्तगण जो भी सामग्री लाए महाप्रभु को कई बार याद दिलाई कि भाई सबने कुछ भेंट भेजी है कुछ परोसो महाप्रभु कह ना ना रख दो रख दो रहने दो रहने दो एक कोना जो है वो पूरा भर गया

नवद्वीप के निवासियों के द्वारा दी गई सामग्री से पूरा कोना भर गया है कमरा भर गया है और श्री जगदानंद नाराज नहीं हो जाए कि हम तो सारी सामग्री लाए ये प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो महाप्रभु एक साथ एक दिन नहीं सारी सामग्री सबकी लें और ये बताते जाएं ये सामग्री उन्होंने भेजी है ये सामग्री उन्होंने भेजी तो जगदानंद के ये महाप्रभु को

खिलाने पिलाने में जगदानंद का बड़ा आग्रह महाप्रभु को सुख देने में कि कैसे ये कहीं कष्ट नहीं पाए सुख देने में इनका बहुत आग्रह है तो जगदानंद के चरित्र को सुनकर के श्री प्रभु को बहुत आनंद की प्राप्ति हो प्रति बस प्रभु तारे पठान नदियाते श्री जगदानंद को श्रीमन महाप्रभु प्रत्येक वर्ष

नदियां भेजे और विच्छेद दुखिता जाने जन्नी आश्वासित है और श्री जगदान को भेज भेज करके मां जन्नी श्री शची मां उन शची को आश्वासन दिलाए कि शची मेरे विच्छेद में मेरे वियोग में दुखी होंगी इसलिए उनको आश्वासन दिला रहे हैं जगदान को भेजने की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि नदिया चल

माता के कही नमस्कार कि जगदानंद तुम नदिया जाओ और नदिया जाकर के मां को नमस्कार करना मां को नमस्कार करना शशि माँ को प्रणाम करना पादपद्म पाद पद्मौरिकार और मेरा नाम लेकर के, के मिमाई ने आपको प्रणाम कहलवाया है ऐसा नाम लेकर के पादपद्म पाद पद्म

श्री शशि मां उनके चरणों को पकड़ना मेरा नाम लेकर के शची के चरणों को पकड़ना कहिए ताहर तुम्हें करो स्मरण नित्य आसे तोमार बंदी चरण मां से कहना मां तुमको याद है कि नहीं निमाई नित्य आकर के तुमको प्रणाम करते हैं तो कहिए ताहरे तुम्हें करो स्मरण याद करके देख लो

नित्य ही निमाई तुम्हारे चरणों का स्मरण करता है प्रणाम करते हैं नित्य आशी तोमार बंदे चरण नित्य आकर के वो तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं ये दिने तुमार इच्छा कोराईते भोजन जिस दिन तुम्हारी इच्छा हो कि आज तो मैं निमाई को ये वस्तु बना करके दू निमाई को भोजन कराऊ से ही दिन अवश्य कौरा भक्षण

निमाई उस दिन जरूर आते हैं भोजन के समय और तुम जो सामग्री बनाती हो उसको निमाई खाती तो मां सेवा छाणी आमी कौरिल सन्यास मां से कहना कि मां मेरे अपराध को क्षमा करना मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए थी माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी तुम्हारी सेवा करनी चाहिए थी परंतु तो हाय मैं इतना अयोग्य निकला महाप्रभु कह रहे हैं मां से

संदेश दिलवा रहे हैं कि मैं ऐसा अयोग्य निकला कि मैंने तुम्हारी सेवा छोड़ दी और सन्यास ले लिया बातुल आमी धर्म नाश मैंने पागल का यह कार्य किया हे मां मैंने पुत्र का जो धर्म है माता पिता की सेवा करना उस धर्म का नाश किया है ऐसे कह रहे हैं

के माँ मैंने बातुल हो पागल हो करके अपने धर्म का ही नाश किया मुझे माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी माँ की सेवा करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की अपराध तुम्हें ना लो अमार मेरे इस अपराध को तुम क्षमा करना इस अपराध को कभी भी अपने मन में मत लगा लेना तुम्हार आधीन अमी पुत्र तुम्हार

मैं तुम्हारे ही अधीन हूं तुम्हारा पुत्र हूं मैं तुम्हारे अधीन हूं मां मैं तुम्हारा पुत्र हूं चले आछी आमी तुम्हार मार आज्ञा थे तुमने मुझे आज्ञा दी इसलिए मैं यहां नीलाचल में रह रहा हूं यावत जीत तावत आमी नारे में थे और जब तक मेरे प्राणों में प्राण है

शरीर में प्राण है यावत जीव जब तक जिंदा हूं तब तक आमी नारे वाणी थे हे मां मैं तुमको नहीं छोड़ सकता हूं कैसे मीठे वचन शिवन महाप्रभु के सच्ची मां तो धन्य हो जाए ऐसे वचन सुनकर के बोले हे मां यावत जीवन मैं तुमको छोड़ नहीं सकता हूं संन्यासी होने पर भी मां का दर्शन और मां को प्रणाम

ये किया जाएगा सन्यासी पिता को प्रणाम नहीं करेंगे और किसी को प्रणाम नहीं करते हैं देव मूर्ति को गुरु को और माँ को तीन को सन्यासी प्रणाम करता है चरण स्पर्श करता है तीन का और किसी का नहीं करेगा या तो देव मूर्ति या श्री मां या अपने गुरुदेव सन्यास देने वाले दीक्षा देने वाले इन तीन को ही प्रणाम करता है तो यहां पर यही कह रही है यावत जीव तावत आमी

छाणीते हे मां जब तक मेरे जीव जी, मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं गोप पाए, यही प्रसाद बसने। माता के पठाए ताहा पुरी बचने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर श्रीमंत महाप्रभु जब ब्रज लीला का अनुकरण करते हैं और नंदोत्सव में विभिन्न वस्त्र

धारण करते हैं गोप वेश धारण करके लठिया घुमाते हैं सब कहते हैं कि तुम कैसी ग्वरिया हो हम परीक्षा करेंगे तुम पे लठिया घुमानी आती है कि नहीं लठिया घुमाना जानते हो तो तुम ग्वरिया हो नहीं तो ग्वरिया नहीं हो और महाप्रभु ऐसी लठिया घुमाएं कि सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाए नित्यानंद प्रभु लठिया घुमाए सब कह रहे नहीं पक्के गोप हो पक्के ग्वरिया हो इसमें कोई संदेह नहीं है

तो गोप लीलाए पाए यही प्रसाद बसने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर नंदोत्सव के महोत्सव में श्री महाप्रभु के पास में सब लोग भक्त प्रसाद वस्त्र प्रदान दें महाप्रभु को वस्त्र भेंट करें बधाई भेंट करें जो वस्त्र भेंट मिले उसे माता के पठाए तहापुरीर बचने श्री परमानंद पुरी ये कहें

अब एक काम करो ये जो वस्त्र वगैरह तुमको मिले हैं इनको माँ को प्रसाद भेज दो तो मां के लायक कोई जो चीज है उसको महाप्रभु उस समय माँ के लिए भेजते हैं बात बाकी सबको प्रसाद में बांट देते हैं यू ही बांट देते हैं और माँ के लायक कोई जो चीज है उसको महापुरीर वचन है श्री परमानंदपुरी के वचन के अनुसार मां को भेजते है ये महाप्रभु की प्रसंग चल रहा है महाप्रभु की मातृभक्ति का

महाप्रभु मां के प्रति इतनी भक्ति रखते हैं जगन्नाथे उत्तम प्रसाद यतने माता आना ये पृथक पठाएक्त गोड़े श्री जगन्नाथ जी की जो उत्तम उत्तम प्रसाद आता है उनको श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के उत्तम प्रसाद को बुलवा करके उत्तम प्रसाद को मांग करके

कह करके इकट्ठा करते हैं और उनको माता के पठाए माँ के लिए पढ़ाते हैं भेजते हैं आर भक्त गणे शेष जो प्रसाद है वो अन्य लोगों के लिए माँ के लिए और अन्य नवद्वीप के जितने भी निवासी हैं उनके लिए भी श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के सुंदर सुंदर प्रसाद को भेजते मात्र मातृभक्त गणेश गणेश प्रभु हरे शुरूमणि

महाप्रभु मातृभक्त श्रोमणि महाप्रभु का एक नाम है मातृभक्त श्रोमणि तो माता के भक्त गणों में श्रीमद महाप्रभु श्रोमणि होकर के विराजमान हैं सन्यास करिया सदा सेवन जननी सन्यास ग्रहण करने पर भी माँ की निरंतर महाप्रभु सेवा करते हैं माँ की निरंतर सेवा करते हुए विराजमान सन्यासी माँ का त्याग नहीं करता है जब शंकराचार्य भगवत ने

सन्यास ग्रहण किया तो मां दुखी हो नहीं थी उनकी कि बेटा अब मुझे मुखाग्नि कौन देगा मैं मर जाऊंगी तब बोले मां तू चिंता मत कर मैं आकर के तुम्हें मुखाग्नि दूंगा और जब शंकराचार्य की मां उनका अंतिम समय आया अब ये तो शंकरी हैं शंकराचार्य तो शंकरी हैं है त्रिकालज्ञ है पता लग गया कि मां का अंतिम समय आ गया है

तो तुरंत प्रकट हो गए जान कहां घूम रहे थे वो अपनी यात्रा छोड़ करके और मां के पास में प्रकट हो गए और मां के पास में प्रकट होकर के को अंतिम समय चरणामृत कृष्ण नाम इन तीनों का दान किया कृष्ण नाम सुनाया तुलसीदल चरणामृत ये प्रदान किया और मां ने जिस समय देह त्याग किया उस समय

श्री शंकराचार्य भगवाद ने जितने भी पड़ोसी लोग हैं ब्राह्मण उनसे कहा कि मां का परम पद हो गया है अब आप लोग आए और मैं मां का संस्कार करूंगा मां को ले जाए सारे ब्राह्मण बोले ना तुम संन्यासी हो तुमको अग्निस्पर्श करने का अधिकार नहीं है तुम मां को मुखाग्नि नहीं दे सकते हो

और हम नहीं आएंगे तुम कैसे आग्रह करो बोल शंकराचार्य ने कहा बोल भाई मैंने माँ से कहा है कि मां तू चिंता मत कर तुझे मुखाग्नि मैं दूंगा वरना तुम दोगे तो हम तुम्हारे पास में नहीं रहेंगे तुम शास्त्र विरुद्ध कार्य कार्य करोगे तो हम तुम्हारे पास में नहीं रहेंगे शंकराचार्य बोले कोई बात नहीं मतलब शंकराचार्य ने घर के अंदर ही आनंद में उस समय

चिता की रचना की और चिता की रचना करके अग्नि का स्पर्श न करते हुए योग अग्नि प्रदा, प्रदान कर दिया दूर खड़े होकर के दृष्टि से ही मां को अग्नि प्रदान कर दी और मां को अग्नि दे करके और फिर श्रीमद महाप्रभु श्री शंकराचार्य भगवत वे अपनी तीर्थ यात्रा पर फिर निकल गए और मां को जो बचन दिया उस वचन को पूरा किया तो भले सं हैं

सन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं फिर भी मां की महिमा इतनी है कि मां की महिमा होने के कारण माँ का त्याग और महाप्रभु भी जैसे शंकराचार्य ऐसे महाप्रभु मां की महिमा उसको निरंतर निरंतर पालन कर रहे हैं और मां को समझाने के लिए मीठे मीठे वचन कर रहे हैं बोल मां मैंने सन्यास ले लिया मैंने तुम्हारा बड़ा अपराध किया

मुझे वहां पे मैं तुम्हारी सेवा करनी चाहिए थी तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा हूं और यहां सन्यास लेकर के सन्यास का बहाना करके दूर बैठा हुआ हूं तुम्हारी सेवा नहीं करता हूं परंतु मैं तुम्हारे अधीन हूं मैं तुम्हारा पुत्र हूं नीला चल आछी आमी तुम आज्ञाते तुम्हारे आज्ञा से ही मैं नीलाचल आया था ऐसे कह रहे हैं मैं तुमको छोड़ नहीं सकता हूं और श्री महाप्रभु

समय माँ की प्री, प्रीति के लिए जो गोप लीला में में की बधाई में श्री महाप्रभु को कोई वस्त्र इत्यादि दे जाए तो उस वस्त्र को माता के पठाए बचने। श्री परमानंद पुरी उनके वचन से मां के लिए भेजते हैं जगन्नाथ का उत्तम प्रसाद भी मंगा करके प्रयत्न पूर्वक मां को अलग से भेजते हैं अन्य लोगों के लिए भी भेजते हैं श्रीमद महाप्रभु

मातृ भक्त गण शुरूमणी हैं माता के भक्तों में शुरूमणी हैं और सन्यास करने के बाद में भी सना मां की सेवा करते हैं जगदानंद नदिया गया माता ने मिलिया श्रीमद महाप्रभु ने जगदानंद जी को भेजा जगदानंद नदिया में गए और नदिया में जाकर के माँ से मिले शची माँ से मिले और प्रभु यत् निवेदन सकल कहिला

प्रभु ने जो कुछ भी कहा था कि मां मुझे क्षमा करना मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं यहां पर मैंने संन्यास कर लिया है ये पागल पन्ने का काम किया ऐसे बचन कहकर के मां को धैर्य प्रदान कर रहे हैं तो प्रभु ने जो कुछ भी निवेदन किया था उन सारे वचनों को शची मां को सुनाया आचार्य आदि भक्तगण मिलीला प्रसाद दिया श्री जगदानंद उस समय

श्री अद्वैताचार्य इत्यादि जितने भी भक्तगण हैं उन सबों से भी मिले और सबों से मिलकर के सबको प्रसाद दिया है सबको प्रसाद प्रदान किया माता ठाए आगरा मास के रहिया और श्री शशि माँ के पास में ही एक महीने तक श्री जगदानंद उस समय रुके मां से माँ की आज्ञा से एक महीने तक माँ के पास में ही रहे

आचार्य ठाई गया आज्ञा मांग आचार्य गोसाई प्रभु के संदेश श्री कर उन अद्वैताचार्य के पास में भी गए और अद्वित आचार्य के पास में जाकर के जिस समय आज्ञा मांग रहे हैं कि अब मैं जगन्नाथपुरी लौट रहा हूं आप मुझे नीलाचल लौट रहा हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए उस समय श्री आचार्य अद्वैत आचार्य ने

प्रभु के लिए संदेश भिजवाया एक तर्जा पढ़ी और उस तर्जा में ये तर्जा माने पहेली इस पहली को पढ़ा उसको उसके द्वारा संदेश एक गुप्त संदेश भिजवाया जो संत परंपरा रही कवीर इत्यादि की और जितने भी नवनाथ चौरासी सिद्ध हुए योग शास्त्र के

उन लोगों ने अनेक अनेक कविताएं लिखी और उन कविताओं को उलट बांसी कहते हैं उलट बांसी माने जैसे बांसों को उल्टे बांस बरेली भेजा जाए जहां पर बांस ज्यादा होते हैं वहीं भेजा जाए तो उस वो जो शैली है वो वो उलट बासी कहलाती है उलट बासी का मतलब है उलट बा उल्टी हुई सी उलटवास सी तो बांसी माने बांस नहीं है

उलटवा माने उलटवा पलटवा तो पलटी हुई सी जो लगे माने विरोधाभास से युक्त जो लगे उसका नाम उलट और संतों ने अनेक अनेक ऐसी उलट लिखी कि एक अचंभा देखा भाई थारा सिंह चरावे गाई

उल्टी सी कहानी है एक कबीर की कबीर की भाषा कबीर की वो है कि कि एक देखा भाई सिंह विवेक रूपी जो सिंह है वो मन रूपी गाय को चरा रहा है ये कहने का तात्पर्य है परंतु ऊपर से कि शेर गाय को चरा रहा है गाय की रक्षा कर रहा है ये ऐसे है। तो

ऐसे जो बचन से युक्त उन बचनों को उलटवासी कहते हैं तो श्री अद्वैताचार्य ने भी एक तर्जा ऐसी उलटवासी एक पहेली सी कही तर्जा प्रहेली आचार कहे ठाडे ठाडे। श्री आचार्य

उस समय खड़े खड़े ही एक तरजा कह रहे हैं प्रभु मात्र बुझे वो बूझीते न पा इसके भीतर के संदेश को केवल प्रभु ही कह रहे हैं इशारे इशारे में कोई बात कह रहे हैं थारे थारे माने खड़े खड़े इशारे में कोई बात कह रहे हैं प्रभु इसको समझ रहे हैं कोई दूसरा समझ नहीं पा रहा है

आचार्य ने कहा ने प्रभु के कही अमार कोट नमस्कार प्रभु को हमारा करोड़ों करोड़ों नमस्कार कहना और यही निवेदन पार अमार, उनके चरणों में मेरा ये निवेदन करना यह तर्जा महाप्रभु से कह देना यह पहली महाप्रभु से कह देना क्या पहली है कि बाउल के कहिल लोके होइल बाउल

पागल से कहना कि संसार पागल हो गया है अब जिसको समझेगा वो समझ में आएगा पागल से कहना कि संसार पागल हो गया है बाउल के कहिल हाटे न बिकाए चावल उस पागल से कह देना कि बाजार में अब चावल नहीं बिक रहे हैं अब क्या अर्थ क्या अर्थ कहना चाह रहे हैं पागल से कहना कि अब बाजार में न बिकाए चावल

चावल नहीं बिक रहे हैं चावल की बिक्री बंद हो गई है बाउल के कहेल काजे नाहिल बाउल के पागल से कहना कि काजे नाहिल बाउल आपको कोई काम बाकी नहीं रहा है इससे काम करने के लिए दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है बाउल के कहेल यह कही आचे बाउल

पागल से कहना कि एक पागल ने तुमसे यह संदेश कहा है तो बाउल के कहिल लोके हॉल बाउल बाउल के कहल हाथे न बिकाय बाउल के कहल काजे नाहिल बाउल बाउल के कही यहाँ बाउल श्री जगदानंद हंसने लगे तात्पर्य था बाउल माने

बाउल के कहेल मन नित्यांत श्री महाप्रभु से कहना महाप्रभु प्रेम में पागल है ऐसे पागल प्रेम मत श्री महाप्रभु से कहना कि लोके बाउल कि सारा संसार ही आपके द्वारा दिए गए उपदेश और कृपा के कारण पागल हो गया है पागल से कहना कि संसार पागल हो गया है अर्थात तुमने जो प्रेम का दान किया उससे सब पागल हो गए हैं बाउल के कहेल हाटे न चाउल

पागल से कहना अब बाजार में चावल नहीं बिक रहे हैं माने तुमने जो भक्ति का उपदेश दिया था सब लोग प्रेम भक्ति में डूब गए हैं और अब प्रेम भक्ति में तृप्त तो होने के कारण अब ये प्रेम भक्ति का प्रचार करने की जरूरत नहीं है सबको प्रेम भक्ति जो भी आपका दर्शन किया जिन्होंने भी वे सब प्रेम भक्त हो गए हैं इसलिए बाजार में चावल नहीं बिक रहे हैं चावल का मतलब है, प्रेम भक्ति

अब उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है सब स्वाभाविक रूप में ही प्रेम में मतवाले हो गए हैं सारा लोक सारा का सारा देश प्रदेश सब महाप्रभु के कृष्ण प्रेम में पागल हो गया है वह कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है बाउल के कही काजे नाक बाउल के अब आपको

जगत को प्रेम दान करने की व्याकुलता धारण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब अपने आप ही प्रेम में बाबरे हो गए हैं पागल हो गए हैं बाउल के कही कही अच्छे बाउल पागल से कहना कि एक पागल ने ये बात कही है मैंने अद्वैताचार्य ने श्रीमद महाप्रभु से ये बात कही है ऐसे तर्जा में संकेत में ये तत्वतः

श्री अद्वैताचार्य का महाप्रभु को संकेत है कि जिस उद्देश्य को लेकर के आपने अवतार धारण किया था वह उद्देश्य अब पूरा हो गया है महाप्रभु के अवतार के तीन प्रयोजन थे सामान्य प्रयोजन जो था वो है कलयुग के धर्म नाम का प्रचार दूसरा जो प्रयोजन था वो था

अनर्पचरी भक्ति का दान माने मंजरी भाव की जो भक्ति है उसका जगत को दान और तीसरा अंतरंग प्रयोजन जो था महाप्रभु के अवतार का वो अंतरंग प्रयोजन था कि राधे का भाव और कांति को धारण करके श्री कृष्ण अपने ही माधुर्य का कृष्ण के माधुर्य का कृष्ण ही आस्वादन करना चाहते हैं ये तीनों ही प्रयोजन अब पूरे हो गए हैं इसलिए

पागल से कहना कि अब चावल नहीं बिक रहे हैं माने सबको आपने जो भक्ति है माधुरी भाव की जो भक्ति अन भक्ति भावोल्लास मंजिली भाव की भक्ति वो सबको प्रदान कर दी है इसलिए अब उसकी अधिक आवश्यकता नहीं है जो भी अधिकारी थे उन सबों को आपने प्रेम भक्ति का दान कर दिया है अब इसके

अब ये चावल नहीं बिक रहे हैं भावुकता नहीं बिक रही है तो तीनों जो महाप्रभु के प्रयोजन है वे पूरे हो गए जैसे एक कर्मकांडी पहले देवता का आह्वान करता है और फिर उद्वासो प्यावो यथा मीमांसा का एक वचन है कि किसी देवता का जैसे आह्वान किया जाता है ऐसे ही उसका विसर्जन भी किया जाता है

तो उद्वासी जो है विसर्जन वो भी आह्वान के समान ही होता है अर्थात विसर्जन के समय भी षोर चार से उसकी पूजा करके उसका विसर्जन करना चाहिए तो श्री अद्वैताचारी एक मीमांसा के हैं एक बहुत बड़े कर्म कांड के जानकार हैं शास्त्र के जानकार हैं तो उन्होंने ही पहले तुलसी दल गंगा चढ़ा करके हंकार करते करते महाप्रभु का आह्वान किया और अब वे ही विसर्जन कर रहे हैं

तो ये तर्जा के द्वारा श्री तर्जा सुनी जगदानंद हंसने लगे और नीला आकर के कहा तर्जा सुन करके महाप्रभु थोड़े से हंसे और कह रहे हैं आज्ञा अद्विताचार्य ने जो आज्ञा दी बहुत अच्छी बात है बल्कि मौन करिया इतना सा कहकर के मौन हो गये ज्ञानी आहो स्वरूप गोसाई प्रभु पूछेल यही तो तर्जार अर्थ बुझीते नारेल

जानते हुए भी स्वरूप गोसाई को समय पूछ रहे हैं कि इस तर्जा का क्या अर्थ है इस पहली का क्या अर्थ था इस तर्जा के अर्थ को मैं समझ नहीं सका उस समय श्री महाप्रभु वे कह रहे हैं आचार्य पूजक प्रबल आगम शास्त्र विधि विधान कुशल के श्री अद्वैताचार्य पूजन करने में बड़े कुशल हैं वे आगम शास्त्र को जानने वाले हैं विधि में परम कुशल हैं

इसलिए विसर्जन करने के लिए वे मुझे आदेश दे रहे हैं उनकी बात भी जाने उपासना लागे देवर करे आवाहन उपासना करने के लिए किसी देवता का आवाहन किया जाता है और पूजा लागे करे मिरोधन कुछ देर पूजा करने के बाद में फिर देवता का विसर्जन कर दिया जाता है तो पूजा निर्वाह के बाद में जैसे विसर्जन होता है इसलिए

कुछ विसर्जन विसर्जन की बात ही होगी तर्जा ना जाने अर्थ कि वह तार मन वहां पर छपा गए बात खोलते खोलते एकदम बीच में ही रुक गए और छपा करके कह रहे हैं कि इस तर्जा की पहेली का अर्थ मुझे भी नहीं आ रहा है मैं भी इस पहली के अर्थ को नहीं समझ रहा हूं न जाने अद्वित आचार्य के मन में क्या है सुनिया विषमित हो भक्त गौण स्वरूप गोसा गो,

सब लोग एकदम विस्मित हो रहे हैं क्या अर्थ है क्या अर्थ निकाला जाए क्या अर्थ निकाला जाए कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि पागल पागल से कह रहा है कि अब बाजार में चावल नहीं बिक रहे हैं और कहना है कि आप कोई काम करने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है क्या कौन सा काम क्या काम कोई समझ में नहीं आ रहा है हमारे तो, तो

स्वरूप गोसाई इस बात को समझ गए और समझ करके कुछ दुखी से होकर के विराजमान हुए इसका मतलब है कि श्री अद्विताचार्य ने श्रीमत महाप्रभु के अंतर्धान होने के लिए अनुमति प्रदान की आगे श्री महाप्रभु प्रेम में जैसे विभल होंगे उस प्रेमोन्माद लीला का आगे वर्णन करेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की

गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय नय गौर हरि बोल जय श्राधेशम

जय राय राधिको राधिको राधे को